शिवपुराण रुद्र संहिता जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज महान तीर्थ है अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं परंतु धर्म का साधनभूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ है पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए और यदि वह असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ कर दीजिए अथवा यो कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं आप दोनों धर्मरूप हैं अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में जो परमोत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए ब्रह्मा जी कहते हैं मुने ज्ञानी है वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए तदनंतर वे यथार्थ भाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले शिवा शिव ने कहा बेटा तू तो महान आत्मबल से संपन्न है इसी से तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है अन्यथा नहीं है दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है बुद्धिहीन के पास बल्क हाँ पुत्र वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर ली तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है हमने तेरी वह बात मान ली अब इसके विपरीत नहीं करेंगे ब्रह्मा जी कहते हैं नारद यो कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिवजी के उद्योग का पता चला, दिव्य रूप सम्पन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदरी कन्याए थी जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्ष पूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया इस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ बने गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से खेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ इस प्रकार जब गणेश अत्यंत सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को सब समाचार सुनाए उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता शिवा शिव के द्वारा रोके जाने पर भी न रुक कौंच पर्वत की ओर चले गए देवर से उसी दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिक का कुमारत्व कुमारपन प्रसिद्ध हो गया उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया वह शुभदायक सर्व पापहारी पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता ऋषि तीर्थ और मुनीश्वर सदाकुमार का दर्शन करने के लिए कौंच पर्वत पर जाते हैं जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांचित फल की प्राप्ति होती है इधर स्कंद का विछोह हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ उन्होंने तीन भाव से अपने स्वामी शिवजी से कहा प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान है बेटा नारद वे दोनों शिवा शिव भी पुत्र स्नेह से विह्वल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं अमावस्या के दिन वहाँ स्वयं शंभु पर हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती हैं मुनिश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो जो वृत्तांत मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती है जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता अथवा सुनाता है निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं यह अनुपम आख्यान पापनाशक कीद सुखवर्धक आयु बढ़ाने वाला स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला मोक्षप्रद शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला और शिव भक्ति भक्तिवर्धक है यह कल्याणकारक शिव जी के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए रुद्र संहिता का कुमार कुमारखंड सम्पूर्ण